भक्त प्रश्न मनुष्य भक्त कब होता है उत्तर अपने निर्बलता का अनुभव और भगवान के महान प्रभाव पर विश्वास होते ही मनुष्य भक्त हो जाता है कारण कि निर्बल का बलवान के साथ भूखे का अन्न के साथ प्यासे का जल के साथ रोगी का वैद्य के साथ संबंध स्वतः हो जाता है भगवान सर्वज्ञ परम सुहृद और सर्वसमर्थ है यह भगवान का प्रभाव है अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता देखने से और अपनी निर्बलता का दुख न होने से अर्थात उसको दूर करने की आवश्यकता का अनुभव न होने से भगवान के प्रभाव पर विश्वास नहीं होता प्रश्न क्या प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता रहती है होता है प्रेमी भक्त को ज्ञान की आवश्यकता रहती ही नहीं क्योंकि प्रेम में कोरा ज्ञान ही ज्ञान है एक प्रेमास्पद परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं यही वास्तविक ज्ञान है प्रश्न एक ही भगवान प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला के लिए कृष्ण और श्री जी राधा दो रूपों में होते हैं फिर अन्य प्रेमी भक्तों का क्या होता है उत्तर अन्य प्रेमी भक्त श्रीजी में लीन हो जाते हैं प्रश्न भगवान अपने भक्तों के ऋण को कैसे माफ करते हैं उत्तर है। शरणागत भक्त का अपना कुछ है ही नहीं जो कुछ है वह भगवान का है अतः भक्तों का ऋण भगवान पर आ जाता है जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है संसार में कुछ भी अपना मानने से ही ऋण होता है जो कुछ भी अपना नहीं मानता और कुछ भी नहीं चाहता उस पर ऋण कैसे प्रश्न भक्त अपना सुख न चाह कर भगवान को सुख देता है कैसे उत्तर भक्त भगवान के एकाकी नरम से इस अभाव की पूर्ति करता है कारण कि भगवान ने संसार को भक्त के लिए बनाया है और भक्त को अपने लिए बनाया है इसलिए भक्त का अस्तित्व केवल भगवान के सुख के लिए है वास्तव में सुख के बहुत भगवान ही हैं, जीव नहीं जैसे बच्चा माँ के लिए होता है ऐसे ही भक्त भगवान के लिए है भगवान के सिवाय भक्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है प्रश्न क्या भक्त संसार मात्र का कल्याण कर सकता है यदि कर सकता है तो फिर करता क्यों नहीं उत्तर भक्ति यदि चाहे तो संसार मात्र का कल्याण कर सकता है परंतु दूसरे के कल्याण की सामर्थ होते हुए भी उसमें सामर्थ का अभिमान नहीं होता उसको शर्म आती है कि भगवान के रहते हुए मैं क्या कल्याण करूं? उसके भीतर यह भाव ही नहीं होता कि मैं कल्याण कर सकता हूँ उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं वासुदेव सर्वम फिर वह किसका कल्याण करे? प्रश्न श्रीमद्भागवत में भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के पीछे यह सोचकर घूमता हूँ कि उनकी चरण रथ मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा नि भागवत 11 14 16 तो यह पवित्र होना क्या है उत्तर पापी पुण्यात्मा पवित्र अपवित्र सत्य भगवान के अंतर्गत ही है संपूर्ण पापी भगवान में ही है इसलिए उनकी अपवित्रता भगवान की भी अपवित्रता है और उनकी शुद्धि भगवान की ही शुद्धि है तात्पर्य है कि भक्तों की चरण रज से भगवान के अंतर्गत रहने वाले काफ़ी भी पवित्र हो जाते हैं प्रश्न भक्त के साधन और साध्य दोनों भगवान होते हैं तो साधन भगवान कैसे उत्तर उसके द्वारा जो साधन होता है उसमें वह भगवान की कृपा को ही हेतु मानता है उसके साधन में भी भगवान का ही आश्रय रहता है वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है प्रश्न भक्त और भगवान के चरित्र में क्या फर्क है उत्तर दोनों का चरित्र एक ही है फर्क इतना है कि भक्त में पहले जड़ता थी पर भगवान में कभी जड़ता आई ही नहीं दोनों का चरित्र सुनने से कल्याण हो जाता है भगवान का चरित्र सुनने के भक्त अधिकारी है और भक्त का चरित्र सुनने के भगवान अधिकारी है प्रश्न भक्त चरित्र में आई कुछ घटनाओं की सत्यता में संदेह हो जाए तो क्या करना चाहिए उत्तर संदेह होने पर यह विचार करें कि घटना भले ही झूठी हो पर ऐसी घटना हो तो सकती है सिद्धांत से यह ठीक तो है हमें तो सिद्धांत से मतलब है घटना चाहे हो या न हो यदि कोई घटना असंभव दिखे तो उसको छोड़ दे प्रश्न भक्त अपने को भगवान का मानता है तो शरीर सहित अपने को मानता है या शरीर रहित उत्तर स्वयं को भगवान का मानने से शरीर भी साथ में हो जाता है परंतु शरीर को मुक्त मानने से स्वयं साथ में नहीं होगा क्योंकि स्वतंत्र सत्ता स्वयं की है शरीर की नहीं भक्ति में सत के साथ असत भी हो जाता है पर संसारिक भोग भोगने में असत के साथ सत भी हो जाता है अर्थात भोग का भोग और भोग के तीनों ही असत हो जाते हैं प्रश्न भगवान के प्रति भक्त का भाव कैसा होता है उत्तर उसका भगवान के प्रति अनन्य भाव होता है उसका खिंचाव केवल भगवान की तरक्की होता है भगवान के सिवाय वह कुछ भी अपना नहीं मानता उसका एकमात्र भगवान में ही गाढ़ अपनापन होता है उसका भाव भगवान को सुख पहुंचाने का होता है तुख सुखित्व भगवान के सुख के लिए वह अपने सुख का त्याग कर देता है भगवान कैसे हैं कैसे नहीं है यह विवेक न लगाकर वह अपनी दृष्टि से यही चेष्टा करता है कि किसी तरह भगवान को सुख मिले प्रश्न भक्त क्या जानता है और क्या मानता है उत्तर अनंत ब्रह्मांडों में खेस इतनी वस्तु भी हमारी नहीं है यह जा भक्त जानता है और केवल प्रभु ही हमारे हैं यह भक्त मानता है